गीता तत्व चिंतन पतन का मनोविज्ञान भोगों के प्रति रस में पतन का बीज निहित दो उदाहरण इसीलिए भगवान कृष्ण ने उनसठवें और साठवें श्लोक में अर्जुन के माध्यम से हम सबको सावधान किया है कि भोगों के प्रति मन में रस का तनिक भी बना रहना साधक के लिए खतरनाक है हम साधना में कभी थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं लगता है कि हम कुछ कुछ इंद्रिय हो गए हैं हम पहले के समान सावधानी बरतने में ढील दे देते हैं मन से विषय रस का आस्वादन लेने में हमें कोई जोखिम नहीं मालूम पड़ता हम अपने घर में नियम से कीर्तन का आयोजन करते हैं उसमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी भाग लेती हैं एक प्रकार का सात्विक आनंद हमें ऐसे सामूहिक कीर्तन में प्राप्त होता है लोग हमारी प्रशंसा करते हैं कि कीर्तन का ऐसा नियमित आयोजन कर हम सबको पुण्य लूटने का सुअवसर दे रहे हैं महिला भक्तों में एक ऐसी भी महिला है जिसे कीर्तन में विशेष भाव होता है पहले पहल यह देखकर हमें सात्विक सुख की अनुभूति होती है हमें लगता है कि यदि हम इस प्रकार का आयोजन न करते तो उस महिला की भक्ति को प्रकाशित होने का अवसर कैसे प्राप्त होता कीर्तन समाप्त होने पर पहले हमें प्रभु का ही स्मरण बना रहता था पर अब कुछ दिनों से हम देखते हैं कि हम कीर्तन के बाद उस महिला की भक्ति की प्रशंसा करते हैं या अकेले रहते हैं तो उसके संबंध में सोचते रहते हैं धीरे धीरे हमारा ध्यान प्रभु से हटकर उस महिला की भक्ति पर जाने लगता है और कुछ समय बाद महिला की भक्ति से हट महिला पर ही केंद्रित होने लगता है जो है हम उस महिला का चिंतन करते हैं कि वह विषय के चिंतन की सीमा में आ जाता है ईश्वर या ईश्वर संबंधी बातों के सिवाय अन्य किसी का भी चिंतन विषय का चिंतन कहलाता है जब तक हम महिला की भक्ति का चिंतन कर रहे थे तब तक हम ईश्वर संबंधी विचार ही अपने मन में उठा रहे थे पर जब हम महिला का चिंतन करने लगते हैं तो वह विषय का चिंतन हो जाता है और जैसे जैसे हम महिला का चिंतन करते हैं हमें उसके प्रति एक खिंचाव का आकर्षण का अनुभव होता है आसक्ति के बढ़ने पर उसके समीप बने रहने की चाह उत्पन्न होती है पहले तो उसे देखने से ही सुख का अनुभव होता था पर उससे सामिप्य की चाह उत्पन्न होने पर इच्छा होती है कि मैं उससे अकेले में मिलूँ यदि कोई तीसरा व्यक्ति वहाँ उपस्थित रहता है तो हमें क्रोध आता है यदि हमारी माता या हमारी पत्नी वहाँ किसी काम से मौजूद हो तो हमें लगता है कि ये जल्दी यहाँ से चली जाए यदि हमारा बच्चा प्यार से हमारी गोद में आकर बैठना चाहे तो उसे भी हम धुतकार कर भगा देना चाहते हैं हमारे जो अन्य स्नेहजन हैं हमें उनकी भी उपस्थिति पर क्रोध आने लगता है क्योंकि हमारी चाह में बाधा पड़ती है यदि हमारे किसी हितेच्छु ने हमारा उस महिला के प्रति गलत आकर्षण भाप लिया और यदि वह हमें बचाने के लिए हमारे ओर उस महिला के बीच बना रहता है तो हमारा क्रोध उफलने लगता है और वह सम्मोह को जन्म देता है उससे हमारी बुद्धि पर पर्जा पड़ जाता है विवेक कुंद हो जाता है स्वरूप स्मृति लुप्त हो जाती है हम भूल जाते हैं कि उस व्यक्ति ने मुझ पर बड़े उपकार किए हैं वह मेरा अत्यंत शुभेक्षु है वह मेरा मंगल ही चाहता है उचित अनुचित का विचार नष्ट हो जाता है और इससे हमारी बुद्धि का ही नाश हो जाता है हम इतने सम्मोहित हो जाते हैं कि हम किसी की बात नहीं सुनते यदि गुरजन हमें समझाएं कि तुम गलत रास्ते चले जा रहे हो तो हमें उन पर क्रोध आता है हमें ऐसा लगता है कि सभी लोग गलत हैं एकमात्र हम ही सही हैं ऐसी मूर्ता के कारण अंत में प्रणस्यति ही हमारी नियति बनती है हम अध्यात्म के मार्ग में पुरुषार्थ के अयोग्य हो जाते हैं